प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला लोक व्यवहार जिज्ञासा आजकल परिवार में बड़े लोग स्वयं कुछ न करके छोटों से ही सब कार्य करवाना पसंद करते हैं ऐसे में छोटों का क्या कर्तव्य है समाधान ऐसा प्रायः घरों में होता ही है आप जितना करते हैं उससे ज्यादा की अपेक्षा बड़े लोग रखते हैं यह कोई नई बात नहीं है यह तो मानव का स्वभाव है पर आप जितना कर सकते हैं उतना करें अधिक की कोई विधि नहीं है जितना कर सकते हो बड़ों की सेवा करनी चाहिए जिज्ञासा संयुक्त परिवार में रहने वाले सदस्य क्या करें, जिससे परिवार के सभी लोग सुखी रहें समाधान संयुक्त परिवार में रहना एक कला है यदि वह आपके जीवन में आ जाए तो आप सुखी रह सकते हैं संयुक्त परिवार में दूसरों के मन की बात को महत्व देना बहुत आवश्यक है यदि अपने मन की बात सभी चलाने लगे तो परिवार बिखर जाएगा संयुक्त परिवार में एक दूसरे के लिए त्याग तो अत्यंत आवश्यक है यदि आप दूसरे की बात को महत्व देंगे तो वह आपकी बात को महत्व देगा यदि आप दूसरे के लिए त्याग करोगे तो वह भी आपके लिए त्याग करेगा अपना स्वार्थ देखना तो आसुरी वृत्ति है ऐसे में संयुक्त परिवार में रहना कठिन है एक राजा था एक बार उसने देवताओं और असुरों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया दोनों साथ में आ नहीं सकते थे और पहले किसको बुलाए यह भी कठिन था किसी प्रकार से देवता लोग मान गए कि असुरों को पहले बुला लीजिए असुरों को भोजन के लिए बुलाया सभी को पंक्ति में बिठा दिया राजा बहुत बुद्धिमान था उसने परीक्षा लेने के लिए एक युक्ति अपनाई और कहा महाराज हमारे यहाँ एक परंपरा है कि मेहमानों को भोजन करवाते समय उनके हाथ के साथ एक सीधी लकड़ी बांध दी जाती है असल लोग सहमत हो गए और उनके हाथों में सीधी लकड़ियाँ बांध दी गई जब वे भोजन करने लगे तो सभी के हाथ सीधे के सीधे रहे अब भोजन कैसे करें तब उन्होंने एक युक्ति अपनाई वे हाथ में भोजन लेकर ऊपर की ओर फेंकने लगे इससे कुछ भोजन मुख में गिरता और कुछ इधर उधर बिखर जाता इस प्रकार कुछ देर भोजन किया तो राजा ने कहा क्षमा कीजिए महाराज आपके लिए निर्धारित समय पूर्ण हो गया है अब देवताओं की बारी है इस प्रकार असुर लोग भूखे ही रह गए और दुखी हुए अब देवता लोग पंक्ति में बैठे राजा ने उसी प्रकार कहा महाराज हमारे यहाँ परंपरा है कि भोजन करते समय मेहमानों के हाथ के साथ सीधी लकड़ी बांध देते हैं देवताओं ने हामी भरी और उनके हाथों के साथ सीधी लकड़ियाँ बांध दी गई जब देवता भोजन करने लगे तो हाथ सीधे ही रहे तब उन्होंने एक युक्ति अपनाई और परस्पर अपने अपने सामने वालों को अपनी अपनी पत्तल का भोजन करवाने लगे इस प्रकार प्रेम से सभी ने पेट भर भोजन किया और प्रसन्न हुए देखिए देवताओं ने त्याग किया अपना भोजन दूसरे को खिलाया तो उसने भी खिलाया इससे सुखी हुए और असुरु ने स्वार्थ तो दुखी हुए इसी प्रकार संयुक्त परिवार में रहने वाले सदस्यों को भी एक दूसरे के लिए त्याग करना चाहिए यदि वे एक दूसरे के लिए त्याग करेंगे तो देवताओं के समान सुखी होंगे और स्वार्थी होंगे तो असुरों के समान दुखी हो जाएंगे जिससे परिवार बिखरने की नौबत आ जाएगी जिज्ञासा मनुष्य का लक्ष्य शरीर निर्वाह के लिए भोजन जुटाना भी होता है बीमार हुआ तो दवाई इत्यादि करवाना भी लक्ष्य होता है समाज में मान सम्मान पाना भी एक लक्ष्य है इस प्रकार उसे एक साथ बहुत से लक्ष्यों को लेकर चलना पड़ता है फिर संसार में रहते हुए मनुष्य का एक लक्ष्य कैसे हो सकता है समाधान एक लक्ष्य का तात्पर्य यह नहीं है कि कोई अन्य लक्ष्य ही नहीं यहाँ पर एक लक्ष्य का तात्पर्य एक को प्रधान बनाकर अन्यों को गौर रखने में है गौर लक्ष्य भी ऐसे हो जो प्रधान लक्ष्य में सहायक बन सके इसलिए संसार में रहकर एक परमात्मा को ही प्रधान लक्ष्य बनाकर अन्य शरीर निर्वाह इत्यादि सहायक कार्य होते रहें तो कोई विरोध नहीं होगा सहसा विदधित न क्रिया अविवेक परमा पद पदम भ्रूणते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः भारवे बिना विचार किए कोई कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए क्योंकि अविवेक से बड़ी विपत्तियाँ सामने आ जाती है सोच विचार कर कार्य करने वाले पुरुष के गुणों से मोहित होकर संपत्तियां स्वयं ही उसका वरण कर लेती हैं